पूर्ण मिदम पूर्णा पूर्ण पूर्णस्य पूर्णस्दा पूर्णमेवा मेंवाशिष्य ओम शांतिष षांति शांति, तृतीय पुरा हो गया था ना चतुर्थ चतुर्थ भी श्लोक बता दिया था अब जब सुर से नमन बुलश्लोकसुरशे कटाक्षक नमोभ नम अनतानंदकृष्णा ये आत्मा जन्म मरण वाला जीवात्मा है और परमात्मा ईश्वर नित्यम विभुम सर्वगतम सूक्ष्म ब्रह्म तो नित्य है और जीव तो जन्म मरण वाला है तो फिर दोनों कैसे एक होंगे तो इसके ऊपर पूछा गया आत्मा का नाश हो जाता है जैसे बौद्ध लोग मानते हैं अपने आप ही प्रतिक्षण नष्ट होता है उत्पन्न होता है तो क्या बौद्ध पक्ष जैसे आत्मा का अपने आप ही नाश हो जाएगा एक विकल्प अथवा दंड संयुग से जैसे घट का नाश होता है दंड से एक प्रहार देंगे तो घट टूटेगा हाँ जैसे नष्ट होता है इसी प्रकार आत्मा का नाश अन्य संबंध से होगा द्वितीय विकल्प अथवा पट्ट नाश से पट्ट के रूप का नाश होता है इसी प्रकार आत्मा के आश्रय के नष्ट हो जाने से आत्मा का नाश हो जाएगा तीनों विकल्प में से पहला है स्वतः नाश आत्मा का जैसे बौद्ध लोग मानते कि कारण के बिना ही अपने आप नष्ट हो जाता है प्रतीक्षण नष्ट फिर उत्पत्ति न स्वतः प्रत्यभिज्ञाना स्वतः आत्मा का नाश नहीं होगा क्योंकि प्रत्यान होती है सो हम बाल्य पितरु अनुभव सोहम स्थित प्रणत अनुभवामी ये अनुभव होता है जो मैं स्वप्न दिखाता वही मैं जाग रहा हूं ऐसे प्रतिविज्ञा होती है इसे स्वतः नाश नहीं होता है और अन्य से नष्ट होगा घट सावयव है सावयव वस्तु होने से दंड संयोकन से अवयव का थोड़ा विभाग हो गया तो घटन नष्ट हो जाता है सवयव वस्तुओं से तो अन्य से नष्ट होगा निरावेव का नाश अन्य से नहीं होगा जैसे के तार्कि वैज्ञानिक लोग आकाश को कहेंगे निरावेव वेदांति तो कहते अवय वाला है उत्पत्ति होती है किंतु न्याय में वैज्ञानिकों लोग आकाश को कहेंगे निरवय निरवय वस्तुओं से उसका नाश दंड से कुठार से खड़ग से अग्नि से आकाश का नाश होता है निरवय वस्तु का अन्य से नाश नहीं होता है आत्मा भी निरवय होने से उसका नाश अन्य से नहीं होगा और कहेंगे आश्रय के नाश से नाश होगा न च आश्रय विनाशात में आश्रय के नाश से नाश नहीं होगा अनाश्रयात आत्मा का कोई आश्रय नहीं है टिका भी कुछ हो गई थी ना तस्वीर न सतनाश हो गया था हाँ है न द्वितीय द्वितीय है जैसे दंड संयोग से घटक का नाश हुआ इसी प्रकार कोई दूसरे संबंध से आत्मा का नाश हो जाएगा न द्वितीय इत्यात्व्यत निरंसार्थ का अर्थ अंश रहित अंश है ही नहीं आत्मा का निरवय है नहीं निरंसवाद नाश नहीं होगा निरंसत्वाद का अर्थ किया अंश रहित अंश रहित होने से अंश ही नहीं है जिसका अंश नहीं है उसका नाश नहीं होगा अंश रहित्व का अर्थ निरवैवत्वा आत्मा निरवैव है नीरव निरंश निरंश निरंश का अर्थ अंश रहित उसका अर्थ निरवैव अन्य तो हेतु संयोगाध आत्मा नो नाशहत अर्थ अन्य से कहा किसी कारण के संयोग से आत्मा का नाश नहीं हो सकता है क्योंकि आत्मा निरवैव है आत्मा तो चिद्रूप है चेतन है शरीर का तो अवय है आप जो चेतन है वो चेतन का अवयव है चिद्रूपत्वात निरवैव आत्मा निरवैव क्योंकि चिद्रूप है चेतन है चिद्रूप का कोई अवय नहीं है यदि चिद्रूप्य आत्मनः सावैवत्व उचित कोई कहेगा चिद्रूप होने पर भी सवैव हो जाए आत्मा चिद्रूप हो तो सावैव क्यों नहीं होगा सवैव हो, हो जाए चिद्रूप्य आत्मनः सावैवत्व उचित चिद्रूप जो आत्मा उसमें यदि सावैवत्व कहा जाए कोई कहे तभी वक्तव्यम तब तो बोलना पड़ेगा पूछे उसे आत्मा के अवय कौन है आत्मा अवयवा चेतना अचेतनावा यदि चिद्रूप आत्मा सवय मानेंगे तो सवय का अवयव होते है सवैव का अवयव होता है तो आत्मा यदि सावय तो उसका अवयव होगा तो उसका अवयव क्या चेतन है या अचेतन है प्रश्न आत्मा के जो अवयव है एक एक अवयव क्या चेतन है अथवा अचेतन तो है बहुत अवैध सब अवय क्या चेतन है अथवा अचेतन है पहला विकल्प क्या है यदि आत्मा के अवैव प्रत्येक अवैध एक, एक एक चेतन हो जाएंगे तो ठीक नहीं है नाद्य आत्मा के अवैव जी सब अलग अलग चेतन हो जाएंगे दस बीस व्यक्ति मिलकर चलते हैं कोई कथा इधर चलेगा कोई कथा इधर चलेगा कोई पीछे कुछ हो जाएगा अलग अलग होते है ना नहीं आत्मा के अवयव जो सव चेतन होंगे एक पैर कहेगा उधर चलने के लिए एक पैर क्या उधर चलने के लिए हाथ उधर करेगा एक हाथ देखे उधर सब मिलकर के एक अभिप्राय होगा नहीं होगा आत्मा के अवयव अलग अलग हो जाएगा तो शरीर तो फट जाएगा एक शरीर पर इधर जाएगा एक पर उधर जाएगा हाथ इधर जाएगा हाथ इधर जाएगा आत्मा अवयवा नाम ही प्रत्येकम चेतनति आत्मा के अवयव जी प्रत्येक चेतन होगा तो क्या होगा सबका अभिप्राय एक हो जाएगा कौन मिलाएगा दो पिता पुत्रों को भी कभी कभी झगड़ा दो भाई भी झगड़ा करते हैं पांच दस एक साथ मिलेंगे तो नहीं होता है लघु विचार करने के लिए पांच दस कहीं मिल सकते नहीं कहीं नहीं किसके पास कौन जाएगा एक अभिप्राय होना बड़ा कठिन है तो फिर आत्मा के अव प्रत्येक अवय यदि सब चेतन हो जाएंगे विरुद्ध अभिप्राय कतया विरुद्ध अभिप्राय ये शाम ते विरुद्ध अभिप्राय का अन्य अन्य अभिप्राय वाले सबका एक अभिप्राय नहीं होगा तो शरीरम उन्मत्थियत उन्मत्थन हो जाएगा शरीर हो जाएगा फट जाएगा अलग अलग अवय कोई इधर जाएगा कोई उधर जाएगा एक पुस्तक को कई इधर खींचेगा कोई इधर खींचेगा पुस्तक कहाँ जाएगा फट जाती है कपड़ा को खींचेगा तो फट जाता है इसलिए आत्मा के अवयव चेतन नहीं मान सकते हैं चेतन मानेंगे तो सब का अभिप्राय एक नहीं होगा अलग अलग इधर इधर प्रवृत्ति होगी तो शरीर का उन्मत्त शरीर फट जाएगा नष्ट हो जाएगा तो अवयव का अचेतन कहेंगे यदि अवयव अचेतन होगा अचेतन अवय बहुत मिलाने पर कितने अचेतन अवय मिलने पर चेतन हो जाएगा छोटे छोटे पत्थर टुकड़े सब अचेतन है या नहीं कितने पत्थर इकट्ठी करेंगे तो चेतन हो जाएगा जितने अचेतन मिलाने पर भी चेतन नहीं होता है आत्मा के अवयव यदि प्रत्येक जड़ा मानेंगे अचेतन मानेंगे तो आत्मा कैसे चेतन होगा आत्मा भी जड़ा हो जाएगा देखो दिया है अचेतने अचेतन अवयवीर आरब्धस्य आत्मनोपि अचेतन प्रसंगात अचेतने जड़ जड़ अवय से आरब्ध हो जाएगा जो आत्मा वो क्या हो जाएगा वो भी अचेतन तो प्रसंगात जड़ ही हो जाएगा तो आत्मा जड़ चेतन नहीं होगा क्योंकि कहीं ऐसी वस्तु नहीं दिखती है जड़ अवयव से बने और चेतन हो जाए नहीं अचेतन तंतुर आरध पटस चेतन दृश्य थे अचे पतर, अचे, अचे क्या विसर्गे सकारे अचे तनस्य। अचे, अचे तंतुर आरद्ध पटस चेतना अचेतन ही चाहिए अचेतन ही है अचेतन ही है क्या ऐसा कर दो अचेतन ही दो मात्र ऊपर कर दो नहीं अचेतन ही चेतन ही चाहिए नहीं अचेतन ही तंतु भी तंतु अचेतन है चेतन है अचेतन तंतु से जो पट बनता है वो तो पट चेतन हो जाता है नहीं भवती अचेतन ही तंतु भी आरब पट चेतन नहीं होती चेतन नहीं होता है न दृश्य तत्व निरवय एवं आत्मा इसलिए आत्मा निरवय ही, है क्योंकि उसके अवयव चेतन नहीं है और अचेतन भी नहीं है अचेतन होगा तो आत्मा ही अचेतन हो जाएगा और अवय चेतन होने पर शरीर नष्ट हो जाएगा इसलिए आत्मा के अवयव चेतन भी नहीं अचेतन है अवयव ही नहीं निरवैव ही आत्मा है न निरवैव च आत्मा निरवय आत्मा में हेतु का संयोग नहीं हो सकता है संयोग वृक्ष के साथ हस्त का संयोग होगा हस्त वृक्ष का संयोग हो जाएगा पूरा वृक्ष के साथ वृक्ष में संयोग हो जाता है हाथ का पूरा हाथ के साथ संयोग होगा वृक्ष का नहीं होता है कलम का संयोग हाथ के साथ होता है पूरा कलम का संयोग हो जाता है पूरा हाथ का संयोग होता है संयोग होता है एक देश वृत्ति एक देश में संयोग है तो अन्य देश में नहीं है छोटा है अभी इसको हम हाथ में रख देते पूरा कल ये कलम कहा संयोग हो गया हाथ के साथ नहीं हुआ इसके अंदर वाले जो भाग वहां संयोग नहीं हुआ बाहर वाले का संयोग अंदर वाले के साथ संयोग नहीं हुआ इसलिए क्या हुआ सर्व देश में संयोग नहीं इसमें जो रूप है ये पूरा देश में है पूरा में है रूप पूरा में है किंतु संयोग पूरा में नहीं है देखो ये दोनों का जो संयोग है दो भाग पूरा में नहीं हाथ के साथ संयोग पूरा में है संयोग होता है अव्याप्य वृत्ति व्याप्त होकर के नहीं रहता है एक देश में संयोग होता एक देश में नहीं इस पट में पुष्प का संयोग है पूरा पुष्प का संयोग है घट को भूतल में रखो पूरा संयोग होगा घट का संयोग होता एक देश वृत्ति अच्छा जिसका अवयव है एक देश है उसका तो संयोग हो जाएगा जो निरवय है उसका संयोग नहीं होगा क्योंकि संयोग होने के लिए एक देश चाहिए जिसका एक देश नहीं है अवय नहीं है उसका संयोग नहीं होगा देखो दिया है ततो तीरवैव न निरव च आत्मनि हेतु तो संयोग संभव होती आत्मा में हेतु का संयोग संभव नहीं है क्यों नहीं है तस्य एक देश वृत्ति तसे कहा संयोग संयोग होता है एक देश वृत्ति एक देश में रहता है संयोग एक देश वृत्तिर संयोग एक देश में रहता है संयोग होता है एक देश वृत्ति एक देश में रहने वाला है संयोग एक देश में रहने वाला होने से निरवय में संयोग होगा हो? एक देश निरवय का कितना अवय मालूम है एक भी अवयव नहीं तो संयोग होगा उसका अवयव हो तो संयोग होगा एक देश नहीं तो संयोग नहीं होगा इसलिए निरवय आत्मा में संयोग नहीं हो सकता है और तार्कि लो का लोग कहते हैं आकाश का संयोग घट्ट के साथ हो जा पाए घट्ट के साथ आकाश का संयोग मानते हैं कि तो सारा आकाश में घट्ट व्याप्त तो हो जाए हो जाता है एक देश वृत्ति भी मानते हैं एक देश में रहेगा एक देश में नहीं रहेगा तो निरवय में संयोग कैसे होगा दो परमाणु तार्कि न्याय में कहते परमाणु निरवय दो परमाणु मिलकर के दियोनु को होता है ब्रह्म सूत्र में उसका खंडन किया गया तार्कि न्याय के लोग कहते परमाणु न्याय वैशेषिक सिद्धांत में परमाणु नित्य है दो परमाणु मिलकर के दियोनु को बनेगा तीन दुको मल करके तसु बनेगा ऐसे उत्पत्ति होती है कि तो दो परमाणु यदि नित्य है निरवय है निरवय का संयोग कैसे बनेगा बनेगा तो दोनों मिलकर के एक ही हो जाएगा नहीं तो बड़ा कैसे होगा संयोग कैसे होगा एक देश ही नहीं एक देश में संयोग हो एक देश में नहीं हो तो बढ़ेगा निरवय का संयोग नहीं हो सता करके उनका मत का खंडन किया गया ब्रह्म सूत्र में दो परमाणु निरवय संयोग होने पर द्वण बनेगा कहते तो संयोग होता है अव्यापति पूरा देश में एक देश में होगा एक देश में नहीं होगा परमाणु का कितने अवय अवय नहीं तो फिर संयोग से बनेगा इसे वो ठीक नहीं है जो निरवैव उसका संयोग नहीं होगा तेज वृतित्व इसलिए आकाश सवयव मानना पड़ेगा अतो अन्य तो आत्मनो भाव इसलिए आत्मा का नाश अन्य कारण से अन्य हेतु से हेतु के संबंध से संयोग से जैसे घटक का नाश होता है दंड संयोग से घटक का नाश हो सकता है इसी प्रकार आत्मा का नाश किसके संयोग से होगा नहीं होगा निरवय होने से तीन विकल्प क्या था तृतीय होता है आश्रय के नाश से पट के नाश से पट रूप का नाश पट रूप का आश्रय क्या है पट रूप काश्र पट पट रूप का पट पट काश्रय तंतु पट रूप क्या होगा पट पट नष्ट हो जाएगा तो पट रूप रहेगा नहीं रहेगा नचाश्रे विनाशान बिना सियानाश यात्र आश्रय में क्या सा नम मेरा आश्रय के नाश से मेरा नाश हो जाएगा यह बात नहीं है क्योंकि अनाश्रद आत्मा अनाश्रय अविद्यमान आश्रय आत्मा का कोई आश्रय नहीं है स्वहिम प्रतिष्ठा है उसका कोई आश्रय नहीं जैसे आकाश का भी कोई आश्रय नहीं है आश्रय बिना विनाशात का अर्थ आधार बिना साथ आधार करते आश्रय अधिकरण आधार अधिकरण आधार विनाश से भी मैं माम विनाश हो न से आधार आश्रय के नाश से भी मेरे आध... मेरा नाश नहीं होगा क्यों नहीं होगा अनाश्रय अनाशय है आत्मा का कोई आश्रय नहीं है आश्रय से आधारश्य अभाव आत्मा का आश्रय क्या है आत्मा का आधार क्या है आत्मा का आधार है आश्रय है तो आधार आश्रय के अर्थ है ही नहीं आत्मा ही गुण क्रिया जाति आदि अन्यतम तो गुण का आश्रय होता है क्रिया का भी आश्रय जाति का भी आश्रय गुण रूप रसगंध स्पर्श आदि जिस द्रव्य में है वो द्रव्य उसका आश्रय क्रिया कुठार में क्रिया होती है कुठार का उद्यम निपातन क्रिया होगी क्रिया किस में रहेगी कुठार में क्रिया का भी आश्रय जाति है तो गो तो जाती है अनेक गो में अनेक घट में घट तो जाती है अनेक मनुष्य में मनुष्य तो जाति है ब्राह्मण में ब्राह्मण तो जाति है जाति का तो आश्रय है किन्तु आत्मा गुण नहीं क्रिया नहीं जाति भी नहीं और कोई धर्म नहीं इसलिए आत्मा का कोई आश्रय नहीं है अन्यथा तो भाव गुण क्रिया जाति आदि कुछ भी नहीं है इसलिए आत्मा का कोई आश्रय नहीं और ना ना है और निरवय ना घटव आश्रय निरवय है आत्मा घट का आश्रय होता है किंतु तो सावय होने के कारण घटक का आश्रय होता है आत्मा तो निरवय है निरवय होने के कारण अनाशय है घट घटक आश्रय कोई है घटका से होता है भूतलादि घट सावय है, है। सावै होने के कारण आश्रय होता है घटका, आत्मा घट का आत्मा उसका आश्रय भी नहीं होगा तो निरवय घटव घट घटके, घटका जैसे आश्रय ऐसे आत्मा का कोई आश्रय नहीं होगा अतो आश्रय नाशादी आत्मा नाश जिसका आश्रय नहीं है उसका आश्रय कैसे नाश होगा बोलाओ जिसका आश्रय नहीं है उसका आश्रय किससे नाश होगा जिसका आश्रय है, नहीं। है तो नहीं तो ही नहीं उसका आश्रय किस नाश होगा आश्रय है तो आश्चर्य का नाश होगा आश्रय नहीं तो आश्रय का नाश होगा अशय है ही नहीं आत्मा का आश्रय नहीं है तो आश्चर्य के नाश से आत्मा का नाश ये नहीं बनेगा आश्रय ही नहीं इसलिए आश्रय नाश से भी आत्मा का नाश ये ठीक नहीं है कहते आत्मा का नाश नहीं कह तो देखते मरते सबू मरते ना नहीं अहन भूता गम मंदिर शेषास्थावरिच्छती किश्चर्य परं, सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है युधिष्ठ को पूछा था बक प्रश्न बक का प्रश्न किश्चर्य आश्चर्य क्या है क्या अहनिया भूतानी गति यम मंदिर शेषास्थवर कि आश्चर्य मतपरम प्रतिदिन भूतानी यम मंदिर गच्छा रामनाम सत्य कहकर लोग चलते हैं रोज रोज मरते हैं जाते हैं बाकी जो बैठे शेषा स्थावर मिच्छन्ती वो तो धर्म संपत्ति कठी करते सोचते हैं, हम मरे अमर हो जाएंगे अमर कोई नहीं हुआ है बड़े बड़े वीर महापुरुष असु चले गए कोई अमर नहीं होगा शेषास्थावरम इच्छन कि आश्चर्य परम अहन भूतानी गति यम मंदिरम शेषास्थावरिशे स्थावरिशंती किशर्य अतः परम का वार्ता किश्चर्य ईसा ये वक्त प्रश्न है ये का ये का प्रश्न का उत्तर देकर जल पान करो पानी पियो ये ये उत्तर दिया युधिष्ठिर ने तो आत्मा का मर जीव मरता है तो मरता है तो नासकी कैसे नहीं हुआ मरना हुआ मर जाता है चला गया देख मरने की प्रतीति तो होती है किंतु वो प्रती जो होती है आत्मा के मरण किसी नहीं देखा घट को नष्ट कर दिया कहते घटाकाश नष्ट घट नष्ट होगा तो घटा घटाकाश आएगा आकाश घटा बनाए तो घट्ट के अंतर्गत आकाश को कहेंगे घटा आकाश घट को नष्ट करने पर उसको घटा घटाकाश कहा जाएगा घटा घटाकाश कहा जाएगा आकाश रहेगा किंतु किन्तु घटाकाश कहा जाएगा घटाकाश नष्ट हो गया तो घट के नाश से घटाकाश में नाश की प्रती होती है आकाश का नाश नहीं हुआ इसी प्रकार आत्मनो मरणादि प्रती देहादि उपाधिकृता, उपाधि के कारण देह का नाश होने से कहते देवदत्ता मर गया उसका देह शरीर नष्ट हो गया देह आदि देह आदि के नाश होने से आत्मा में मरण आदि की प्रती मरण क्या है मैडम में? मरण क्या है आत्मा का मरण होता है या जन्म होता है स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर का आत्यंतिक वियोग ये मरण है सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर छोड़कर चला गया स्वप्न अवस्था में भी सूक्ष्म शरीर स्थूल शरीर से वियुक्त हो जाता है सूक्ष्म स्थूल शरीर के साथ संबंध छोड़ करके वासनामय प्रपंच में सूक्ष्म स्वर रहता है वियोग तो होता है किंतु आत्यंतिक वियोग नहीं फिर जगता है तो स्थूल शरीर के साथ सूक्ष्म शरीर का संबंध होता है किंतु जो आयु चले जाए प्राण गया सूक्ष्म स्वर चला गया और दोबारा नहीं आएगा तो आत्यंतिक वियोग हो गया स्थूल यहाँ पड़ा रहा सूक्ष्म चला गया गया सूक्ष्म मरण मरण मरण होता होता है नहीं होता है, चला गया, नहीं सर है, लगी ये स्थूल शरीर के सूक्ष्म शरीर का अभियोग हो गया मरना तो मरने की जो प्रती होती है देहादि उपाधि के कारण देहादि उपाधि के कारण उपाधि नष्ट होने पर उपहित में नाश ऐसा व्यवहार होता है घट के नाश होने पर कहेंगे घट आकाश नष्ट हो गया आकाश नष्ट नहीं होने पर भी घट आकाश नष्ट होता है ऐसे कहते हैं इसी प्रकार देह के नाश से आत्मा में नाश से प्रतीत होती है शुद्ध आत्मा तो दिखता नहीं देह को देख करके चैत्र मित्र आदि कल्पना करते हैं तो देह नष्ट होने पर कहे चैत्र मरिया चैत्र शब्द से स्थूल शर्य को लेते हैं। आपका स्वरूप स्थूल शर है क्या स्थूल शरीर के नाश से कहते चैत्र मर गया जीव मर गया तो देहादी उपाधि के कारण ही मरण जन्म की प्रती होती है तदुतम सूत्र कृता ब्रह्म सूत्र रचना करने वाले व्यास जी ने कहा सूत्र कृता सूत्रकार ने कहा चरा चर व्यापार व्यपदेशो भागस्तदभाव भावित्व तदव्यपदेश जन्म मरण का जो व्यवहार होता है चर व्यापार से चर अचर को आश्रय करके ही मरण व्यवहार चरा चर चरे जंगम अचरे स्थावर वृक्ष वृक्ष का भी शरीर है वृक्ष नष्ट हो गया तो वृक्ष में जो जीव वो नष्ट हो गया चर स्थावर जंगम को आश्रय करके ही तदव्यपदेश जन्म का व्यवहार होता है ये गौण है मुख्य नहीं आत्मा में जन्म मरण है ही नहीं जन्म मरण का व्यवहार क्या जाता है उसके उपाधि स्थावर जंग शरीर के नाश से जन्म से शरीर को आश्रय करके ही व्यवहार होता है ये गौण प्रयोग है तदभाव भावित्व क्योंकि जब तक देह है तब तो तक आत्मा का व्यवहार होता है देह नष्ट पर आत्मा रहने पर भी दिखता नहीं व्यवहार नहीं करता है तद भाव भाविता, तस्य भावित तस्वे देहादि दे रहने पर ही आत्मा रह करके व्यवहार करता है देह हो गया तो आत्मा का संबंध दिखता नहीं इसलिए देह को लेकर के जन्म मरण व्यवहार होता है न कि आत्मा का जन्म नहीं मरण भी नहीं है जन्म होता है शरीर में प्राण का आद्य संयोग स्थूल शरीर के साथ प्राण का आद्य संयुग होता है जो फिर जन्म होता है फिर मरण होता है स्थूल शरीर के साथ प्राण का अंतिम संयोग आगे फिर प्राण का संयोग हो नहीं होगा सूक्ष्म चला गया अस्य चार्थो विद्यारण्य गुरुवीर अधिकरण रत्न मालाया दर्शित अस्य अर्थ अश सूत्र ब्रह्म सूत्र अर्थ विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा है एक ग्रंथ अधिकरण रत्न ब्रह्मसूत्र में अलग अलग अधिकरण में विचार किया गया अधिकरण स्थान आश्रय उसमें रह करके विचार किया गया एक एक विषय को लेकर के तो अधिकरण रत्न करके ग्रंथ उसमें विद्यारण स्वामी ने कहा वैशिक न्यायमाला अधिकरण रत्न इसका नाम है जीवस्य जन्म मरणे जन्म मरे वपु शो वोहित जाते जातकर्मादी तस्तः पूर्वपेक्षित जीवस्य जन्म मरणे ये शंका पैले वपुषो वरण जन्म मरे जीवस वपुषो वी जीव... जन्म मरण का व्यवहार क्या जता है पुत्र जाता देवदत्ता गया जन्म मरण का व्यवहार होता है ये जन्म मरण क्या जीवात्मा का है अथवा बपुस शरीर का है वपुस ये संशय हुआ पूरे कहता है आत्मनो ही ते ते का था जन्म मरण जन्म और मरण दोनों आत्मा का ही है आत्मा न आत्मा का ही जन्म और मरण क्योंकि देखो लोग कहते जातो में पुत्र इतुते पुत्र जात हुआ जात कर्मादि तस्त था जात कर्मादि पुत्र के लिए करते हैं, इसलिए आत्मा का ही जन्म है मर गया तो बड़े रोते पुत्र मर गया तो जन्म मरण तो आत्मा का ही है इसे पूर्व पक्षी कहता है इति पुर्वपे प्राप्त सिद्धांत माह मुख्य ते भागते जीव से जात कर्म च लोकोक्ति जीवा पेत शास्त्रत मुख्यते वपुसो भागते मुख्यते मुख्य ते जन्म वर्णे मुख्य किसका है वपुस शरीर का है ते जन्म वर्णे वपुसो मुख्य भागते जीवस्य जीवस्ते जीवस्य भागते जीव का है गौण है जन्म वर्ण प्रयोग जो होता है मुख्य किसका है? देह का बपु शरीर का देह का जीव का भक्त भक्त का तो गौण जीव में जन्म मरण गौण है देह में मुख्य है ए ते जात कर्म च लोकोक्तिर ये जो लोक में कहते जात कर्म जीव जन्म हुआ जात कर्म करते हैं ये जीव का जो जात कर्म आदि संस्कार करते हैं ये गौणों को लेकर के गौण जन्म हुआ पुत्र उसको लेकर के जात कर्म क्रिया करते हैं जीवा पेत शास्त्र जीवापेत मृत जीव नहीं मरता है जीवापेत जीव जो चला गया देह नष्ट हो जाता है जीव नहीं मरता है श्रुति कहती है जीव को चले जाने पर शरीर मरता है जीवा पेत मृत न जीव मीव चले जाने पर ही शरीर मरता है ये शास्त्र में कहा गया जीव का जन्म नहीं मरण भी नहीं जब प्रतीत होती है ये शरीर को लेकर के उपाधि को लेकर के उपाधि के नाश होने से जन्म हुआ उपाधि के नाश से आत्मा का नाश हुआ जैसे घट के नाश से घटाकाश का से नाश कहते हैं ततः नित्य ततना आत्मा त्रमण भेद घटत भाव तत तस्त अनुसार दूसरा नाशे अन्य हेतु संयोग दंड संयुष जैसे होता है तृतीय नाश हो गया आज से विनाशा तो आत्मा का ये तीनों प्रकार नाश में से स्वतनाश होगा क्यों नहीं होगा प्रत्यभिना प्रत्य होता नहीं क्योंकि प्रत्यभिग्ञा होती है वही मैं हूँ जो बाल्यावस्था में था स्वतनाश हो जाएगा तो बाल्यकाल काल आत्मा अलग आज के आत्मा अलग हो जाएगा तो उसमें प्रतिभिज्ञा नहीं होनी चाहिए और उस हेतु दंड संयोग से जैसे घट का नाश होता है इस आत्मा का अन्य संयोग से नाश हो? क्यों नहीं होगा निरवयता और आश्रय नाश, नाश, नाश, नाश क्यों नाश क्यों नाश नहीं होगा और अनाश आत्मा का आश्रय नहीं है तीन प्रकार नाश जब नहीं होगा तो नित्य एवं आत्मा आत्मा नित्य ही है तस् नित्य होने के कारण ब्रह्मणा अभेद समय घटती आत्मा जीवात्मा यदि अनित्य होता तो ब्रह्म नित्य ब्रह्म के साथ अभेद नहीं होता जब आत्मा नित्य है तो ब्रह्म के साथ अभेद हो जाएगा समय घटते ठीक ठीक घट जाएगा अच्छा जो पहले कहा था हेतु संयोग से आत्मा का नाश नहीं होगा ऐसे कहा था हेतु संयोगाद आत्मनो न नाशी द्वितीय पक्षम प्रपंच जो द्वितीय पक्ष था जिसे दंड के संयोग से घट का नाश होता है इस प्रकार किसी हेतु के संबंध से आत्मा का नाश हो जाए उत्तर दिया हेतु संयोगात आत्मा का नाश नहीं होगा क्योंकि निरवय न नाश जो कहा था इसका ही विस्तार प्रपंच कहते है नो सप्लो छेदा नभसो मम सैरप्यलां श्री कित क मम चिन्हस मैं जो चिद रूप आकाश हूं चित्त नभ आकाश के समान चिद रूप है उसका नो शोष प्रोश विक्लेद छेदेदेदशोषिक्लेद छेद मम चिन्हो न शो से जैसे वायु से सुख जाता है इसे आत्मा का शोषण नहीं होगा और प्लोस पुरुष है जैसे दाह हो जाता है तीर्ण आदि का ऐसे आत्मा का पुलोश भी नहीं होगा जड़ से गिला हो जाता है, हो। होता है से इस प्रकार शस्त्र आदि से छेद भी नहीं होगा सोस भी नहीं प्लोस भी नहीं क्लेद भी नहीं छेद भी नहीं कश्य चेन्द नभस मम चिद रूप आकाश आकाश का सोस प्रोश विकलद आदि नहीं है क्यों नहीं होता है आगे बताते हैं सत्यरपी अनिल अग्नि अम्भ शस्त्र ही कि मत कल्पित ही आकाश व्यावहारिक है या प्रतिभाषिक है व्यावहारिक है क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से ही आकाश की निवृति होगी ब्रह्म ज्ञान क्यों निय होगी राज्य में सर्प दिखता है उसकी निवृति ब्रह्म के बिना होगी इसलिए वह व्यवहारिक है व्यवहारिक है रज सर्व प्रतिभाषी कह क्यूंकि ब्रह्म के बिना भी उसकी निवृत्ति होती है और आकाश की निवृत्ति ब्रह्म की नहीं। नहीं के बिना नहीं होने से आकाश व्यवहारिक है और जल अग्नि वायु शस्त्र ये भी व्यवहारिक है व्यवहार काल में जैसे आकाश को सत्य कहते हैं इस प्रकार वायु को जल को अग्नि को शस्त्र को भी सत्य कहते हैं सत्य समान सत्ता वाले आकाश और जल आदि जैसे आकाश का वास्तव जल के द्वारा अग्नि के द्वारा वायु के द्वारा शस्त्र के द्वारा आका, आकाश का छेदन होता है आकाश का जल के द्वारा गीलापन अग्नि से जल जाना और से सूख जाना शस्त्र से कट जाना आकाश का होता है आकाश और जल आदि सामान्य सत्ता के है आकाश को जो सत्य कहते हैं और जल अग्नि वायु को शस्त्र को सत्य मानते है ऐसे सत्य जो अनिल सत्य ही अपी अनिल अनिल क्या है वायु आगे क्या है अग्नि आगे अंबर से जल आगे शस्त्र अनिल अग्नि अम्भ सत्र सत्य है उनके द्वारा भी आकाश का नाश नहीं होता है कि मुता तो कल्पित ही और आत्मा पारमार्थिक है आत्मा की सत्ता जैसे पारमार्थिक है इसी प्रकार जल अग्नि वायु खड़ग कुठार आदि कोई पारमार्थिक है आत्मा के अपे सब कल्पित है जब आकाश का सत्य जल अग्नि वायु आदि शत्र से नाश नहीं होता है तो कल्पित से कैसे आत्मा का नाश हो जाएगा क्या कहना आत्मा पारमार्थिक है जल वायु अग्नि शत्र आदि को का कोई सब कल्पित है आकाश के लिए तो सत्य है आकाश जैसे सत्य ऐसे जलादि ऐसे सत्य तो भी आकाश का नाश नहीं होता है सत्य से अरे पारमार्थिक आत्मा की अपेक्षा जलादि तो कल्पित है कल्पित जल अग्नि शस्त्र आदि के द्वारा आत्मा का नाश है इसमें क्या कहना कैसे होगा नाश नहीं हो सकता है किसका आकाश का क्योंकि ये सब कोई सत्य वस्तु नहीं सब कल्पित है कौन कल्पित है हैं जल अनिल वायु अग्नि आदि कल्पित होने से किसका नाश नहीं होगा आत्मा का आकाश का नाश हो जाएगा सत्य जल अग्नि कुठार आदि से भी आकाश का नाश नहीं होता है और कल्पित से आत्मा का नाश कैसे हो जाएगा ओम पूर्ण मदह